हाँ, स्वाति चौंक सर क्या क्या मतलब उमेश को किसी और ने मर्डर का कांटेक्ट दिया था लेकिन कौन कौन हो सकता है कहीं ये ये तो नहीं मोहनी हाँ ओहो, अभी तुमको मैंने क्या सिखाया था विक्रांत ने स्वाति को चुप कराते हुए कहा मैंने कहा था ना कि धैर्य रखना सीखो कुछ भी कंडीशन हो खुद को कंट्रोल में रखो अभी तक मैंने कोई नाम भी नहीं लिया फिर भी देखो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो ऐसे बनोगी तुम बेस्ट डिटेक्टिव सॉरी सॉरी तो ने धीमी आवाज करते हुए कहा लेकिन क्या सच में ये मोहनी थी लेकिन कैसे ये कैसे हो सकता है रवि मेहता ने तो खुद अपना जुर्म कबू लिया उसने तो साफ कहा है कि सुमेश को उसी ने मेहता सिस्टर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो फिर विक्रांत ने फिर अपनी भाईएं टेढ़ी करते हुए कहा अगर ऐसा हुआ हो कि मोहनी ने पहले ही सुमेश के साथ डील कर ली हो तो मतलब उसने पहले ही सुमेश के साथ मिलकर प्लान बना लिया हो सुमेश जानबूझकर रवि मेहता के पास जाए और फिर उसे मेहता सिस्टर्स के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उकसाए और फिर जब रवि ने सुमेश के साथ डील की जो उस वक्त उसके खिलाफ सबूत तैयार कर लिया गया हो और फिर मेहता सिस्टर्स के मरने के बाद मोहनी के प्लान के मुताबिक सुमेश ने अपनी जान दे दी हो और इसके साथ ही रवि के जेल जाने का रास्ता भी तैयार कर दिया उधर मेहता सिस्टर मर चुकी थी सूरज मेहता हॉस्पिटल में पड़े अपनी आखिरी सांस गिन रहे है और फिर इधर रवि मेहता को भी जेल हो बचा कौन अकेली मोहनी और वो बन गई मेहता इंडस्ट्रीज की हिम्मत कैसे कर सकती है इतना बड़ा गेम अकेले कैसे खेल सकती है वो बहुत रिस्की है ये तो रिस्की क्या है इसमें विक्रांत ने जवाब दिया जब तक उसका सुमेश के साथ सब कुछ सेटल था तब तक क्या रिस्की था और फिर उसने तो कर भी दिखाया ना ये सब सुमेश ने कहा ने कहा कुछ गड़बड़ की है, लेकिन स्वाति ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा यह नहीं हो सकता अगर मोहनी ने सुमेश को कॉन्ट्रेक्ट दिया था तो फिर सोमेश पहले से ही रवि मेहता के पास जाना था लेकिन रवि ने बताया कि उसने खुद ही सुमेश को ढूंढा था हाँ ये बात तो सही है मैंने पहले भी इसके बारे में सोचा था विक्रांत ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज देखने में जितनी आसान लग रही होती है वो वास्तविकता में उतनी ही मुश्किल होती है इस केस में भी कुछ ऐसा ही है उन्होंने पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए इतनी खूबसूरती से किया है ना? की वो हर तरफ से ये बाजी जीतती हुई नजर आ रही है क्या सर तो आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा प्लीज आप थोड़ा क्लियरली बताएंगे की आप कहना क्या चाहते है सुनने में अच्छा लग रहा है न बस ठीक है विक्रांत ने स्वाति का उतरा चेहरा देखते हुए कहा अरे इसमें समझना क्या है लाओ उधर मेरा नोटबुक रखा है दो मुझे अब इस केस की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी सबसे पहले तो मुझे रवि मेहता और सूरज मेहता के बीच कैसा रिश्ता था ये पता लगाना होगा और मोहनी और मेहता सिस्टर्स के बीच कैसी खिचड़ी पक रही थी ये भी जानना होगा और तुम्हें सबसे पहले अपने सर आकाश को फोन करना पड़ेगा आकाश सर क्यूँ उन्हें भी बताएंगे क्या आप इस केस के बारे में स्वाति ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया अरे बेबकूफ इस केस का इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे ब्रांच को करना है तो फिर मैं कैसे दूसरे ब्रांच से आकर तुम्हारे केस में इन्वॉल्व हो सकता हूँ विक्रांत ने स्वाति के सिर में हल्के हाथों से मारते हुए इसके साथ ही उसने स्वाति को आंखों से इशारा करते हुए पेन भी उठाने के लिए कहा तुम पता नहीं कैसे डिटेक्टिव बनोगी अब अगर इस केस पर काम करते वक्त मुझे कुछ हासिल होता है या कोई नुकसान होता है तो फिर उसका क्रेडिट मुझे कौन देगा भाई मैं केस पर काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे इसके रिजल्ट का क्रेडिट तो मिलना चाहिए न सर आप चिंता मत कीजिए जब तक मैं यहाँ हूँ आपको आपके काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा मैं आपको पूरा क्रेडिट दिलवाऊंगी स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आपने अगर ये सॉल्व कर लिया तो फिर इसका जो भी फायदा होगा वो हमारी ब्रांच की तरफ से आपको दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी ओके फिर ठीक है लग रहा है अब मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी विक्रांत ने स्वाति की तरफ देख अपना सिर हिलाते हुए कहा अब चलो थोड़ा माथा करते हैं और इस केस की धजिया उड़ाते हैं ठीक है चलिए फिर हालांकि स्वाति को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि विक्रांत आगे क्या करने वाला है लेकिन फिर भी उसने फुल कॉन्फिडेंस में अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत को आकाश का नंबर दे दिया डाला आकाश ये सब सुनकर काफी अचंभित हुआ इसके साथ ही उसने विक्रांत को यह भी भरोसा दिलाया कि वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब निकल जाने के बाद मुड़कर नहीं देखता है वो हर कदम पर विक्रांत की मदद करने के लिए तैयार खड़ा है उसने विक्रांत से वादा किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में उसकी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी वो करने को तैयार है विक्रांत आकाश के व्यवहार से काफी खुश हुआ वो मन ही मन सोच रहा था कि ये तो मुझे दिल से अपना जीजा मान बैठा है इतनी इज्जत तो शायद मेरा सगा साला भी मुझे नहीं देगा खैर विक्रांत ने आकाश को सबसे पहले तीन खास काम करने का ऑर्डर दिया सबसे पहले तो उसने आकाश से मेहता फैमिली के आपस में रिलेशन कैसे थे ये पता लगाने के लिए कहा उसके बाद दूसरा काम यह पता लगाने का दिया कि आखिर सूरज मेहता तीन महीने पहले कोमा में कैसे चले गए और स्पेशली ये पता लगाने को कहा कि क्या मेहता साहब के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोमा में जाने की कोई और वजह थी तीसरा काम उसे मोहनी पर नजर रखने के लिए कहा गया मोहनी कहा जाती है किससे मिलती है एक एक डिटेल निकालने के लिए विक्रांत ने कह दिया था विक्रांत का ऑर्डर मिलने के बाद आकाश ने जरा सी भी देरी नहीं की और तुरंत ही काम में लग गया विक्रांत ने जैसे ही फोन रखा तुरंत ही स्वाति ने उत्सुकता वर्ष विक्रांत से पूछा अब हम क्या करने वाले हैं सर? अब हम खाना खाने वाले हैं। चलो विक्रांत ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, मेरी हो, कहां तो तुम्हें मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए समझी तुम अरे सर कर तो रही हूँ स्वाति ने हल्की साँस छोड़ते हुए कहा इसके साथ ही वो काफी घबराई हुई नजर आ रही थी उसके चेहरे और माथे पर पसीना आ रहा था दोपहर के करीब एक बज चुके थे विक्रांत और स्वाति एक रेस्टोरेंट में बैठ लंच कर रहे थे विक्रांत स्वाति सड़कें पानी से भरी हुई थी ऐसे में सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था सड़क से लेकर रेस्टोरेंट के भीतर तक सन्नाटा पसरा हुआ था स्वाति लंच कर रही थी उसी बीच में विक्रांत ने उसे अचानक से सवाल किया तुमने मुझे बताया नहीं लास्ट टाइम जब तुमने हेल्प के लिए पूछा था तो मेरी हेल्प किसने की थी और मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने मेरी हेल्प की ही ना हो लास्ट टाइम स्वाति को याद आया जब विक्रांत किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब बीच में ही उसने फोन करके विक्रांत को डिस्टर्ब किया था और फिर उसने विक्रांत की मदद भी की थी लेकिन इस टाइम स्वाति अपने इस राज को जाहिर नहीं करना चाहती थी तो उसने सिर्फ इतना कहा बस इतना जानिए कि मुझे आपकी मदद करने के लिए कोई मिल गया था लेकिन वो कौन था ये नहीं बता सकती मैं थोड़ा सीक्रेट है यारे, तुम तुम अपने सर से बात छुपा रही हो मुझसे भी सीक्रेट विक्रांत ने थोड़ा नाराज होने का दिखावा किया और फिर इसी के साथ उसने कोल्ड ड्रिंक की एक सिप उठा कर ली दरअसल विक्रांत ने पहले अनुमान लगा लिया था कि उसकी मदद करने के लिए ब्रांच में चीफ कटिहार साहब भी आए थे उन्होंने ही अंकित तलवार को इंटेरोगेट करने की परमिशन दी थी और अगर कटिहार साहब नहीं थे तो फिर आखिर कौन हो सकता है वैसे विक्रांत को अपने अनुमान पर पूरा भरोसा था स्वाति को डर लग रहा था कि कहीं विक्रांत सर गुस्सा ना हो जाए सो उसने तुरंत ही हंसते हुए विक्रांत के खाली गिलास में अपना कोल्ड ड्रिंक भी भर दिया मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती <laughs> विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा यह सब नैना का असर है उसने पहले आकाश को सिखाया और फिर आकाश से तुमने सीख लिया ये सब चाला नैना की ही देन है सर स्वाति ने क्यू रेसोते हुए पूछा मैंने सुना है कि नैना मैडम काफी बड़ी ऑफिसर हैं। फिर स्वाति ने हंसते हुए कहा अच्छा मैं उन्हें मैडम कहूँ या दीदी दी? जैसे कि वो आकाश सर बता रहे थे कि आप दोनों अचानक से स्वाति बीच में ही रुक गई उसे एहसास हुआ कि वो फालतू की बातें कर रही है सो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया तुम चुप क्यों हो गयी बात करना क्यों बंद कर दिया विक्रांत ने खाना खाते हुए कहा खाना ठीक नहीं है क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है अभी स्वाति बोल ही रही थी अचानक से विक्रांत का फोन बच पड़ा विक्रांत ने फोन उठाया तो पता चला की ये आकाश का फोन था आकाश ने विक्रांत को बताया कि उससे जो जो करने के लिए कहा था उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो उसने जेल से छूटकर जाते ही मोहनी के पीछे एक आदमी लगा दिया लेकिन अभी तक मोहनी की कोई भी संदिग्ध हरकत नजर में नहीं आई है और फिर मिस्टर सूरज मेहता के कोमा में जाने का कारण भी पता लग चुका है आकाश ने विक्रांत को बताया मिस्टर सूरज मेहता किसी बीमारी या अचानक हार्ट अटैक की वजह से कोमा में नहीं गए बल्कि वो कार्बन मोनो जहर की वजह से कोमा में गए कार्बन मोनोऑक्साइड जहर विक्रांत चौंक उठा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अरबों का मालिक वो कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की वजह से कोमा में चला गया ये कैसे हो सकता है मिस्टर मेहता का कोमा में जाना किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था